श्रीमद देवी भागवत महात्मा वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवार्ण जप करने लगे कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया नारद जी ने प्रथम स्कंध से कथा आरम्भ की वसुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे नवे दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ महाभाग बुजदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम भगवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम भगवान घायल हो गया उसकी देह रक्त से सन गई फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा उसने कहा भगवान मैं आपको जान गया आप ही राघवेंद्र भगवान श्रीराम हैं आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया भगवान वे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं मेरी उदंडता क्षमा करें प्रभो मैं सब तरह से आपका सेवक हूं, उचित आज्ञा देने की कृपा करें जाम की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा रिक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं फिर तो रिक्षराज जाम भवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की अपनी कन्या जाम्बवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी तब श्री कृष्ण ने जाम्बती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मली गले में धारण कर ली और जामबान से विदा लेकर वे द्वारिका के लिए प्रस्थित हो गए उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों के भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहाँ आ पहुँचे भारजा सहित श्री कृष्णचंद्र को वहाँ पाप पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई तदनंतर देवर्षि सिंह नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए भगवान श्रीहरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपय शांत हो जाता है शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है